स्विकल्प समाधि कही गई निर्विचार वैचारिक अध्यात्म प्रसार रितंभ्र प्रयाँ हुई उससे तजन्य संस्कार अन्य संस्कार को रोकने से वह आगे चित्त कार्य आरम्भ तो नहीं होता है भोग और अपवर्ग अन्य ख्याति ज्ञान होने तक ही चित्त कार्य करता है जो अन्यता भेद ज्ञान हो जाता है चेष्टा समाप्त हो जाती है ऐसे किन्च, समाधि पर योगिका क्या होता है उसका उत्तर देते हैं। ठीक टीका मैं पहले प्रज्ञा संस्कार वित्त प्रज्ञा संस्कार प्रवाह प्रवाहजनकतया तथे तो साधिकारि अफनुक्त अन्नदपी किंचित अक्षणीयम अस्तित्यर्थ ये प्रश्न करने का अभिप्राय है प्रज्ञा संस्कार व प्रज्ञा प्रज्ञा जन संस्कार वाला चित्त हुआ चित्त होने उससे संस्कार से पे प्रज्ञा त्री संस्कार, संस्कार से प्रज्ञा संस्कार प्रवाह जनक प्रज्ञा के संस्कार से प्रज्ञा प्रज्ञा से संस्कार संस्कार से प्रज्ञा इसे प्रज्ञा संस्कार का प्रवाह प्रवाह का जनक हो जाएगा चित्त इसे प्रवाह चलता ही रहेगा तथे व साधिकारण पीड़ित ही अधिकार कार्यारंभ होगा चित्त का हो मुख्य कैसे होगा तो अधिकाराफन तय कार्य निवृत्ति के लिए कोई अन्य किंचित अपेक्षणिय अन्य कुछ करना पड़ेगा कुछ अपेक्षणिय होता होगा ऐसे अभिप्रा से किंच से भगवती पूछा उसका उत्तर देते हैं सूत्रण उत्तर माह तस्या निरोधे सर्वनिरोधान निर्विजय समाधि तरोधे जो सामाजिक प्रज्ञा संस्कार होता है वो संस्कार इत्याधिक होने के बाद भी निर परम वैराग्य आगे परवैराग्य है परवैराग्य से संप्रज्ञात से जो विवेक होता है विवेक का भी निरोध होगा विवेक ख्याति विवेक ख्याति विवेक ज्ञान प्रकृति पुरुषों का भेद ज्ञान वो जो संप्रज्ञात समाधि का फल हुआ उसका भी निरुद्ध होगा उसका उसको भी समाप्त करना सभी निरुद्ध विवेक का निरुद्ध हो जाएगा तो सर्वनिरोधा का प्रज्ञा संस्कार ख्याति विवख्या का निरोध से निर्बीज समाधि सधि निर्गत बीज ये सधि समाध, समाधि निर्बीज बीजरहित आगे पर कार्य नहीं होगा टीका में परेण वैराग्य ज्ञान प्रा प्रसादमात्र रक्षण संस्कार उपजन द्वारा तस्या प्रज्ञाकृत संस्कार से निरत पर वैराग्य वैराग्य में निरत्ति से दृढ़ वैराग्य होने पर जो कि ज्ञान प्रसादमात्र लक्षण ये ज्ञान प्रसाद स्वच्छ ज्ञान प्रवाह जीविक ज्ञान संस्कार उपजन द्वारा उससे प्रज्ञा से संस्कार और संस्कार से प्रज्ञा होते होते अन्य संस्कार से नष्ट हो जाएगा इसका जो संस्कार होता है तस्या भी निरोधे प्रज्ञाकृत से संस्कार से निरोधक प्रज्ञाकृत जो संस्कार है जिसके द्वारा अन्य संस्कार का निरुद्ध होगा वो संस्कार का भी उसका भी निरुद्ध होगा जो संस्कार से विवेक ज्ञान होता है उसका भी निरुद्ध हो जाएगा निरुद्धे तस्या भी निरोधक न केवलम प्रज्ञाया एक अपी पदार्थ तस्यापि अपने से केवल प्रज्ञा का निरोध नहीं प्रज्ञा के तो संस्कार प्रवाह का भी निरोध हो निरोध हो जाएगा तस्या अति तद्जन से केवल प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा का विवेक का तो प्रज्ञा विधि विवेक विज्ञान उसका तो निरोध होगा और तजन संस्कार का भी निरोध होगा तब सर्वनिरोधा सर्व से निरोधा सबका निरोध सर्वस्व कस्य उत्पद्यम संस्कार प्रवाह जो उत्पन्न हो रहा संस्कार का प्रवाह संस्कार के आगे प्रज्ञा पाठे संस्कार प्रज्ञा प्रवाह से संस्कार प्रज्ण, प्रज्ण से प्रज्ञा प्रज्ञा से संस्कार ये पूरा प्रवाह का निरुद्ध हो जाता है तो आगे कारणा भावे में कार्य अनुत्पादनात् कारण नहीं रहने से कार्य नहीं होता है तो सब का निरुद्ध हो जाने से प्रज्ञा संस्कार सब प्रवाह हो गया आगे कोई कार्य नहीं होगा स्वयं निर्वीज समाधि बीज रही हो गया कारण ही नहीं रहा सब का निरुद्ध हो गया व्याचे व्याख्यान करते भाषण में स न कवि विरोधि प्रतिबंधी बोति सामा समाधि प्रज्ञा का विरोधी केवल नहीं प्रज्ञा संस्कार का भी प्रतिबंध करने वाले होता है क्योंकि निरोध से जो संस्कार होता है समाधि जान संस्कारानु बाधते निरोध से जो संस्कार होगा समाधि जान संस्कार को बाध करेगा तो निरोध स्थिति काल क्रमानुभवे ना निरोध स्थिति काल में निरोध जबरे समयगा निरोध चितक संस्कार अस्तित्व अनुनियम निरोध चित्त से जो संस्कार है संस्कार का तो प्रत्यक्ष नहीं होगा संस्कार अस्तित्व का अनुमान करना पड़ेगा पर हो गया निरोध के लिए प्रयत्न उससे संस्कार होगा ये संस्कार है निरोध जो संस्कार है। संस्कार समाज प्रज्ञा संस्कार प्रज्ञा रितम्भरा प्रज्ञा विवेक ज्ञान प्रज्ञा सदेश विवेक रहना विवेक ज्ञान जन संस्कार को नष्ट करेगा यह जो पहले कहा समाधि समाधे समाधिकृत संस्कार है तज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी प्रज्ञाकृत जो संस्कार है अन्य संस्कार का तो निरोधी और सब संस्कार न केवल समाधि प्रज्ञा विरोधी समाधि प्रज्ञा के विरोध नहीं संस्कार का तो ये समाधि जो प्रज्ञाजन्य संस्कार समाधि प्रज्ञा और प्रज्ञा जता संस्कार समाधि विवेक और प्रज्ञा के का संस्कार सबको तो रूप देता है ये संस्कार टीका में निर्विज समाधि समाधि प्रज्ञा विरोधि परस्मा वैराग्या जायम समाधि प्रज्ञा का विरोधी होता है विरोधी पर वैराग्य पर बरा ग्रहण पर विवेक की भी निवृत्ति बेक जो अन्य का समाप्त हो जाएगा उससे स्व कारण द्वारा वह न केवल समाधि प्रज्ञा विरोधी प्रज्ञाजन्य संस्कार केवल समाधि प्रज्ञा के विरुद्ध नहीं प्रज्ञाता नाम अति असुसंस्कार न करती बेकजन्य संस्कार को भी नष्ट करेगा ये समाधिजन्य संस्कार उन्हें आगे आगे विवेक भी नहीं होगा जो भेद ज्ञान अन्यता ज्ञान वो भी नहीं होगा नैराग्यजम विज्ञानम सद विज्ञानम प्रज्ञानासन बाधता हूँ संस्कार तो अभिज्ञान रूप में कसम बाधते वैराग्यजम विज्ञान पर वैराग्य से जो विज्ञान होता है वो विज्ञान होने के कारण जितने सामाजिक विवेक ज्ञान वो विज्ञान को नष्ट करे प्रज्ञानासन बाधता प्रज्ञान विज्ञान को नष्ट करे संस्कार तो ज्ञान जनित जो संस्कार होता है वो तो विज्ञान ज्ञान नहीं है तो तो अविज्ञान रूप उसको क्यों बात करेगा पर वैराग्य विज्ञान दृष्टा ही जागृत तो होती स्वप्न दृष्टार्थी स्मृति जगने के बाद जागृत तो बोध होने के बाद भी स्वप्न में जो देखा था उसका स्मरण तो होता है अर्थात संस्कार रहता है जागृत बोध स्वप्न बोध को नष्ट कर देगा किंतु स्वन ज्ञान जन्य जो संस्कार हो उसका तो नाटक नहीं होता है तभी से जगने के बाद स्वप्न दृष्ट पदार्थ का स्मरण होता है मैंने सप्ने में देखा हाथी देखा रथ देखा मार्ग देखा ये सब कहते हैं ये सभी प्रतिष्ठे है समाज विवेक जन्य संस्कार जो संस्कार है संस्कार ज्ञान रूप नहीं है नहीं होने के कारण संस्कार को तो क्यों नष्ट करेगा तो परवैराग्य ज्ञान रूप से प्रज्ञा का नाशक विरुद्ध हो संस्कार का विरोध नहीं होना चाहिए अर्थात प्रज्ञा जैन संस्कार रहे संस्कार रहेगा तो फिर प्रज्ञा होगी समाधि प्रज्ञा होगी ये अभिप्राय है पूछते अकस्मात पहले कहा समाधि प्रज्ञा विरोधी केवल नहीं है किन्तु तो प्रज्ञा के तारणाम समाधि सशब्द से समाधिजा संस्कार समाधि तो तो समाध जान संस्कार और केवल प्रज्ञा मात्र विरुद्ध समाधि प्रज्ञा विरुद्ध नहीं थी किंतु प्रज्ञा के तो संस्कार प्रज्ञा के तो संस्कार तो ही नष्ट करेगा उसका देखते से निरोधज संस्कार समाधिजान संस्कार में बाधित थी यहाँ सशब्द से कहीं देखा है समाधि पर समाधि से निर्वीज समाधि ले लिया निर्वीज समाधि केवल समाधि प्रज्ञा से नहीं किंतु संस्कार का भी तो शब्द से निर्वीज समाधि भी लिया है और पहले चल है प्रज्ञा समाधि प्रज्ञा जन्म संस्कार तज्ज संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी उसके बाद तत्पि निरोधी जो वह विवेक होता है विवेक का निरुद्ध हो जाएगा तो कि सव का निरुद्धन से निर्वीज समाधि तो निर्वीज समाधि सबसे से तो निर्बीज समाधि ये दिया तत्व तो स… के में सही थी शब्द से निर्बीज समाधि तो निर्बीज समाधि केवल समाधि प्रज्ञा का विरुद्ध नहीं प्रज्ञा के तो संस्कार का विरुद्ध प्रश्न निरोधज संस्कार सामजन संस्कार बाधते निरोधजन्य संस्कार सकार बाधते ठीका उत्तर महाधज य उत्तर वाला निरोध समाधि संस्कार समाधि कि निरोध समाधि सवेक निरोध समाधि प्रज्ञा को बात करे प्रज्ञा संस्कार करेगा प्रश्न है तो जन संस्कार समाधि संस्कार के बाद करेगा संस्कार पर हो बार्द जाएगा निरुद्ध प्रज्ञा अन्य नई से निरोध यहाँ निरोधक से क्या निरोधक जो संस्कार निरोध से लिया पर वैराग्य विवेक ज्ञान निरुद्धते प्रज्ञा अने निरोध निप्रोक रूप धातु करण में गए हुआ हो गया पर वैराग्य से ही निरोध होता है प्रज्ञा का इसलिए निरोधज का तो प्रज्ञाजन्य संस्कार हो तत् जातो निरोध संस्कार ये प्रज्ञाजन्य संस्कार समाधिजन्य संस्कार को भी नष्ट करेगा विवेक प्रज्ञा विवेक विवेकजन्य संस्कार संस्कारादेव दीर्पकाल निरंतर संस्कारा से भी तो परवैराग्य जन्म न प्रज्ञा संस्कार बाध संस्कार से संस्कार का बाद होगा संस्कार से कैसे किस संस्कार से निरोधक संस्कार से प्रज्ञा है परवैराग्य परवैराग्य जन्म संस्कार से समाधि संस्कार का बाद होगा तो कब कब होगा दीर्घकाल काल तो सत्कार संस्कारा से वित्त पर जन्म वो संस्कार उत्पन्न होगा पर के और परवैराग दीर्घकाल काल निरंतर संस्कार पूर्वक करने पर पर वैराग्य उत्पन्न होगा संस्कार वो संस्कार प्रज्ञा संस्कार का प्रज्ञा संस्कार का बाद हो जाएगा विवेक जन्म संस्कार का बाद हो जाएगा तो आगे विवेक ख्याति भी नहीं होगी न विज्ञान आदि ज्ञान से संस्कार का वाद नहीं संस्कार से संस्कार का बाद यह प्रश्न था पर वैराग्य तो से ज्ञान रूप उसके कैसे संस्कार का बाद होगा तो, तो वैराग्य जन्य संस्कार से प्रज्ञा तरकें संस्कार का बाद होगा कैसे निरोध जो संस्कार शब्द आदि किम प्रमाण निरोध तो प्रज्ञा जन्य नि संस्कार है उसमें क्या प्रमाण है सही प्रत्यक्ष में वा संस्कार है इसमें क्या प्रत्यक्ष सा अनुभव होता है अतः प्रत्यक्ष से स्मरण होता है स्मरण हो गया कार्य कार्य से संस्कार का अनुमान होगा क्योंकि जब स्मरण होता है संस्कार होने पर स्मरण होता है संस्कार जन्म ज्ञान संस्कार मात्र जन्म ज्ञान स्मृति स्मृति कार्य कार्य कारण संस्कार हो स्मृति रूप कार्य से अनुमान करे संस्कार तो संस्कार का प्रत्यक्ष होगा या अनुमान होगा न तो सर्ववृत्ति निरोध प्रत्यक्ष मत होगी न सर्ववृत्ति निरुद्ध हो जाएगा निर्वी जब जा समाधि प्रत्यक्ष नहीं होगा तो संस्कार का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है स्मरण के लिए न स्मृति सत्य वृत्ति मात्र निरुद्धतया स्मृतिजनकृत असंभव संस्कार समाधिजन्य संस्कार वृत्ति का निरुद्ध विरोधी नष्ट करेगा तो स्मृति का जनक कभी नहीं होगा इसे करने से इस संधि काल क्रम अनुभव ना निरभ की स्थिति बहुत देर समाधि में रह गया काल क्रम का अनुभव बाद में इतने समय समाहित तो हो गया ऐसे स्मरण होता है समाधि में रहने के बाद जितने समय रह गया तो निरोध चित्त चित्तकृत संस्कार आई इससे जिस स्थिति काल क्रम ज्ञान होता है उससे अनुमान करेंगे निरुद्ध काल में चित्त में संस्कार था निरोध स्थिति अर्थात निरोधक चित्त से निरुद्धावस्था चित्त में जो निरुद्ध होकर अवस्था हुई उसी अवस्था तथ्य कालक्रम क्रम कालक्रम पुष्स काल कवि मुहूर्त अर्धयाम याम अभ्रात्राद पहले कम समय होगा तो प्रोरा श्रहित से होता है समाधि स्थिति का अनुभव होने पर आगे निश्चित तो होता है इतने समय तम्हा, समाहित तो हो गया था तो उस समय संस्कार था इसे अनुमान करेंगे यह तो उत्तम हो इसका स्पष्टीकरण है वैराग्याभ्यास प्रकर्षानुरोधी निरुद्ध प्रकर्ष वैराग्याभ्यास जितने अधिक अधिक करेंगे अभ्यास का प्रकर्ष होगा अधिक्य होगा उसके अनुरोध से उसके अनुसार ही निरोध में आधिक्य होगा जितने वैराग्य अभ्यास वैराग होगा अभ्यास और वैराग्य दो वैराग्य और अभ्यास अधिक हो तो जितने प्रकस्त होगा निरोध तो इतने अधिक होगा अभ्यास और वैराग्य दो साधन है बार बार अभ्यास करे और वैराग्य अधिक हो तो समाधि होती चित्र तो निरोध तो होता है मुहूर्त तो अर्धयाम अर्ध प्रहर आदि व्यापक होकर के अनुव्य योगिना अनुभते निरोधक प्रकर्श इतने परवैराग्य क्षण क्रमण परस्पर असंभव तलव्या का निरोधति परवैराग्य जो क्षण एक प्रत्येक क्षण अलग अलग, अलग क्रम नियत क्रम से निश्चित है प्रसंचन क्षण द्वितीय क्षण है नहीं द्वितीय क्षण तृतीय में नहीं पर प्रथम नहीं था तत्त क्रम है क्रम से परस्परम असंभव परस्पर संभव नहीं एक साथ दूसरे का संबंध नहीं होता है अलग अलग है प्रशिक्षण अलग अलग परस्पर संबंध जब नहीं होगा एक काल में रहने वाले उसी कारण एक क्षण रहता है तो साथ ही सहोध कैसे करेंगे निरोधक के अधिक अधिक अधिक अधिक निरोधक कैसे करेंगे अधिक करने के लिए यदि परवैराग्य समय बहुत मिल करके उस करें मिल नहीं सकते प्रत्येक क्षण अलग अलग सब एक क्षण में रहता है तो फिर साथ निरोधक के अधिक अधिक करेंगे इति तत्त वैराग्य क्षण प्रत्येजन वैराग्य क्षण का समूह से उत्पन्न होता है संस्कार तत्त वैराग्य से विवेक वैराग्य से संस्कार होगा संस्कार अधिक से ही आगे साथी से निरुद्ध होता है स्थायी संस्कार का समूह मानना पड़ेगा समूह संस्कार का होने से आगे निरुद्ध होता है नंता प्रज्ञा संस्कार निरुद्ध संस्कार हो समुद्ध करते प्रज्ञा जन विवेक संस्कार का उच्छेद हो जाए किन्दु निरुद्ध समाधिजन्य जो संस्कार है उसका उच्छेद क्यों करेंगे निरोध संस्कार कुत्त उच्छेद द्या, समुच्छेद्यं दे बहुचने क्यों उच्चेद करते हैं अच्छा यदि उच्छेद नहीं होगा अनुच्छेद आधिकारित्व में उच्छेद नहीं होगा तो आगे कार्य चित्त का बनेगा इस संक्रांत से कहते विस्थान निरोध समाधि प्रभवी विष्ठान उसके बाद समाधि से उत्पन्न होते हैं सह कैबल्य भाग्य ही संस्कार जो संस्कार कैवल्य के योग्य है चित्त सस्या प्रकृतो अवचिताया प्रदीयत है प्रकृति में ही चित्त लीन हो जाता है संस्कार के संस्कार के साथ सस्या प्रकृतो प्रकृति में लीन हो जाता है चित्त तस्मात् संस्कार चित्त से अधिकार विरोधी न स्थिति हेतव ये संस्कार चित्त के अधिकार को समाप्त करने वाले ये संस्कार स्थिति के हेतु नहीं होते हैं कार्यक्रम आगे कार्य नहीं होता है यहां अवचित अधिकार भाग्य संस्कार चित्त अवसित अधिकार अधिकार कार्यारमण समाप्त हो गया कैबल्य कोई योग्य संस्कार के साथ ही चित्त नष्ट हो जाता है लीन हो जाता है तस्में निवृत्त चित्त जो निवृत्त होगा पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा स्वरूप हो जाएगा अत शुद्ध केवलो मुक्त उच्य है शुद्ध पाठे शुद्ध क्या शुद्ध केवल मुक्त उच्य है इस कहा जाता है शुद्ध कवल मुक्त ठीक व्यन निरोध सभी सेन निरोध समाधि प्रभोव दियात्थान्च और निरोध सधिस्थान और बिठान का निरोध समाधि ये संप्रिया सभी उससे होते संस्कार तो सं कैवल्य भाग्या कैवल्य भाग्य निरोधज संस्कार निरोधजन्य संस्कार जो कैवल्य के लिए तो योग्य कारण होते हैं वित्थान प्रज्ञा संस्कार संस्कारा चित्ते प्रलिना वित्थानजन्य संस्कार प्रज्ञा प्रज्ञाजन्य संस्कार चित्त मिलीन होते भवती चित्त वित्थान प्रज्ञा संस्कार वित्थान संज्ञा संस्कार और प्रज्ञा संस्कार वित्थान व्यवहार समाधि से रही व्यवहार और प्रज्ञा है विवेक तजन संस्कार वाला चित्त होता है निरोध संस्कार तो प्रत्युद प्रत्युदित एवं आस्ते चित्ते वर्तमान होकर के निरोध संस्कार चित्त में रहता है निरोध संस्कार सत्य भी चित्तम अनधिकार बो दीन हो जाते वित्तान जन संस्कार विवेक जन संस्कार चित्त में किंतु निरत संस्कार लीन नहीं होकर करके वर्तमान और रहता है रहने पर भी निरोध संस्कार भी चित्तम अनधिकार चित्त अधिकार वाला कार्य आरंभ नहीं करता है क्योंकि निरुद्ध संस्कार कार्य का विरोधी है जो संस्कार कार्य विरोधी वो लीन हो गई वित्तनजन्य संस्कार अरे विवेकजन्य संस्कार और निर्वीज समाधिजन्य संस्कार जो निरुद्ध संस्कार चित्त का कार्य आरंभ का विरोधी है पुरुषार्थ जनक चित्तम साधिकारम पुरुषार्थ का जनक भोग और अपवर्ग ये पुरुषार्थ है भोग है और अपवर्ग है विवेक ख्याति का साधन विवेक ख्याति अपवर्ग का साधन चित्तम सा अधिकारम कार्य वाला चित्त तो होता है शब्दादि उपभोग विवेक ख्या पुरुषार्थ शब्दादि उपभोग विवेक ख्याति दो शब्दादि का उपभोग और विवेक ख्या ये पुरुषार्थ होते हैं संस्कार से तता न बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुष केवल निरुद्ध संस्कार रहा और वित्त प्रख्या संस्कार लीन होगी तो बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुषा न बुद्धि का प्रतिसंविदि पुरुष पहले कहा था स्वच्छ बुद्धि में पुरुष का जैसे वेदांत में पुरुष का चैत्य में प्रतिम्बित होता है सिर्फ बुद्धि में उसका पुरुषों का आरोप होता है बुद्धि को प्रकाश करता है पुरुष बुद्धि <प्रस्थानों> को प्रकाश कर बुद्धिधर्म पुरुष में आरोपित तो होता है इतने नाचो पुरुषार्थ इसलिए जो चित्त हो गया केवल विरोध निरोध संस्कार वित्त प्रज्ञा संस्कार लीन हो गया चित्त ऐसे पुरुष इतने बुद्धे प्रति समिति पुरुष नहीं होता है इसे नुरुषार्थ इसलिए संस्कार निर्विजय जन्म संस्कार पुरुषार्थ नहीं होता है विधेय प्रया लयाना न निरुद्ध भाग्य साधिकार चित्तम विधेयक को प्राप्त करते प्रकृति में लीन होगी निरोधभागी होने से न साधिकार चित्त साधिकार कार्यारंभन करता है कार्यरम होगा अपितु तो क्लेश तो अविद्यास्मिता काम कर्म से युक्त तो होने पर ही कार्य आरंभ को होगा और लीन हो जाएगा संस्कार निरत वो कार्य आरंभ नहीं करते अवसित अधिकार चित्त समा अधिकार कार्य समाप्त हो गया तो संस्कार नष्ट हो जाते हैं तो पुरुष स्वरूप होता है शेषम सुगम योग से उद्देश्य निर्देश हो वृत्ति लक्षण योगपायात तत्भेदा पादेस्म उपवर्णितः योग से उद्देश्य निर्देशो उद्देश्य क्या यह चित्तवृत्ति निर्दय योग है में पहले बताया निर्देश और उद्देश्य निर्देशों क्या योग का चिन्ह और उसके फल बताया लक्षण लक्ष्य तदर्थ वृत्तिरक्षण वृत्ति का लक्षणों बताया वृत्ति निरोध करना आए वृत्ति किस प्रकार लक्षण वृत्ति का बताया और योगो पाया योग के उपाय अभ्यास और वैराग्य ये सौ योग का उपाय अभ्यास और वैराग्य है वृत्ति निरोध तत्प्रभेदा और समाधि के भेद बताए योग का भेद बताए अस्मिन पादे इस पाद में कहा गया योग के संबंधी यह चारिपादने से प्रथम समाधिपाद आगे साधन पाद फिर विभूति और कैवल्य चारिपा दाधिपाद पहले कहा यह उत्तम अधिकारी के लिए कहा गया जो अभ्यास वैराग्य से युक्त योगी अभ्यास वैराग्य के द्वारा चित्त निरोधक करे जो करने के लिए समर्थ उनके लिए कहा जिनके लिए अभ्यास वैराग्य सर्वस्व नहीं होता है और उसके लिए साधन चाहिए तब आगे समा पाद में कहेंगे साधना पाद में जो नहीं समर्थ होता है प्रथम पाद में कहा कि अभ्यास वैराग्य ऐसा अभ्यास करके वैराग्य होने पर समाधि होती है ये पहले का और समाधि का फल निर्विजय समाधि होकर मुख्य का ये जो कहा जब समाता नहीं होता मान उदर मन विचलित होता है तो वैराग्य भी नहीं होता है अभ्यास करेगा पहले चित्त स्थिर हो तो अभ्यास करेगा चित्त तो इधर उधर भागता है अभ्यास क्या करेगा बैठते हैं और चित्त भागता है अभ्यास क्या होगा इसलिए पहले उसके लिए अंत शुद्धि के लिए साधना पाद साधना कहते हैं चित्त संता समाचार हो गया ये पातंज सांख्य प्रवचने योगशास्त्र समाधि पाद प्रथम ये श्री वाचस्पति मिश्र विरोचिताया पातंज भाष्य व्याख्यान तत्व प्रथम समाधि पात समाप्त योग सूत्रकार कौन है पतंजलि भाषा भाष्यकार कौन ये व्यास भाष्य कहते व्यास जी के द्वारा क्या व्यासाच कोई कोई कहते हैं महर्षि पातंजि नहीं भाष्य लेखा सूत्र संक्षेपे भाष्य विस्तार होने से व्यासोत्रकार से विस्तार होता है इसलिए उनके द्वारा रचित तो व्यास ब्यासवास नाम हो गया कोई कहते हैं अरे व्यास जी के द्वारा रचित ऐसा भी माना जाता है और इसके टीका का नाम है तत्व वैसारधी तत्व से वैसारधिका स्पष्टता ये बाचस्पति मिश्र के द्वारा रचित टीका है तथा पाद समात हुआ समाधि पाद कितने सत्र हो गए ओ